अच्छा विवेकज ज्ञान विवेक ज्ञान विवेकज ज्ञान अलग अलग है तो, लग तो विवेकज ज्ञान कैसे प्राप्त होता है ये बता चुके हैं क्षण तक क्रम यो संयम क्षण और उसे क्रम में संयम करने से विवेकज ज्ञान होता है उस विवेकज ज्ञान का विषय क्या है विषय विशेष उपक्षित है उसी विवेकज ज्ञान का विषय विशे विशेष को या कथन करने के लिए प्रदर्शित करते हुए कहते हैं सूत्रकार जातिलक्षण भेद अन्यता अनुवच्छेदात तुल्यो तथा प्रतिपत्ति ही विवेकज ज्ञान ये विलक्षणता है जो अत्यंत संकीर्ण है जिसका विशेष बुद्धि वाले लोग भी तीक्षण बुद्धि वाले लोग भी अलग करके ग्रहण नहीं कर पाते हैं उसको भी अलग करके ग्रहण करने की क्षमता। दो वस्तुओं का भेद को आप जाति से ग्रहण करते हैं अथवा लक्षण से अथवा देश से देश भेदात वस्तुभिन्नम लक्षण वेदात वस्तुभिन्नम जाति भेदाच वस्तु लेकिन ऐसी स्थिति हो गयी जन लक्षण से जाति से देश से भी अन्यता मान भेद का अनवच्छेदाद भेद आपको मालूम नहीं हो रहा जैसे इस समय आपके अंदर क्या है सभी के अंदर सत्यानृत मिथुनी कृत्य सत्य और अनुत आत्मा और माया आत्मा और विद्या ये दोनों मन ऐसे सामने शुक्र बैठ गए हैं जिनको अलग अलग विवेक हम नहीं कर पा रहे अन्य मैंने भेद का अवच्छेदन नहीं कर पाते अन्य अनुच्छेद ऐसे तुल्ययो अत्यंत सा को प्राप्त हुआ अत्यंत तादाप्त को प्राप्त किया हुआ वस्तुओं का भी तथा मैंने विवेक विज्ञान प्रतिपत्ति उनका भी वास्तविक भेद और प्रत्येक वास्तविक स्वरूप का बोध तत्व विवेक ज्ञान से हो जाता है कैसे विस्तार करते देखिए। तुल्य यो हो देश लक्षण जाति हो मान ल किसी दो वस्तु का देश समान है लक्षण भी समान है ऐसे दो वस्तुओं में भेद का कारण कौन होगा जाति जैसे गौरीय वे गाय एक घोड़ी है दो अगल बगल में खड़े हैं एक देशावत चिन्ह है दोनों पशु तुपी लक्षण वाला है सफेद घोड़ा है सफेद गाय भी है घोड़ी तो भी सफेद जो भी ऐसा तो भी सफेद है दोनों रंग भी एक साह है फिर दोनों भेद कौन हुआ जाति गोत तो जाति और बढ़वात्व तो जाति अश्वत्व तो जाति के कारण से वस्तु में भेद माना इस तरह से भेद का कारण हो गया जाति लेकिन वहां लक्षण और स्वरूप उसका जो स्वरूप है या देश है वो एक स्वरूप में है एक एक रूप का है एक देशावच्छिन्न दोनों ही है एक लक्षण आवच्छिन्न दोनों ही पशु पशु रूप का है रंग में सहता है अनेको ये भी चार पैर का वो भी चार पैर का है इस प्रकार से अनेकों सादृश्यता नाम लक्षण सादृश्य तो देश सादृश लक्षण सदृश है ऐसी वस्तुओं का बीच में जाति भेद हो जाता है और तुल्य देश जाती हत्या लक्षण मन कर्म जहा तुल्य देश है तुल्य जाति है समान देशावच्छिन्न दो घड़ा है तब क्या होगा यह दो गाय खड़ी है वहां पर हमें लक्षण का भेद से भेद करना पड़ेगा अरे सफेद गाय लाल रंग की गाय है ये कालाक्षी है ये पिंगाक्षी है है ना पड़ेगा ना ये जर्सी है ये देसी है मैंने उसके लक्षण को लेकर के ही जहां जाति में एकता हो और समान देश में विद्यमान हो ऐसी दो वस्तुओं का बीच में उनके लक्षण का भेद के आधार पर विभेदित कर सकते हैं तुल्य देश जाती लक्षण ही क्या है अन्यत्व यथा कालाक्षी गौ सृस्तीमती गौरिदी हो, आम लक् और जाति लक्षण शाहरुख क्या अब देखिये दो आंवले दोनों ही आंवला है और दोनों कैसे हैं? कहते एक जाति वाले हैं, एक लक्षण वाले भी हैं, लंबाई चौड़ाई गोलाई सब एक जबरा बर का दोनों मान लीजिए तब क्या करना पड़ेगा देश भेद भेद करना पड़ेगा ये उत्तर देशावच्छेन है दक्षिण देशावच्छेन नहीं ये पूर्व है ये पर है, है ना अपने को अवधि बनाकर के मेरे सामने ही मेरा बिल्कुल सन्निकृष्ट है, सन्नीकृष्ट हैकृष्ट है इस तरह से देशकृत ही उन वस्तु में भे सिद्ध हो सकता है अन्य अच्छा दो सादृश हो तो एक अन्य तीसरे आधार पर भी सिद्ध हो जाता है लेकिन ऐसी स्थिति आ जाए जब जा तीनों ही सादृश हो जाए तब तो क्या होगा ये चीज तो आप आम आदमी हर जगह लोक व्यवहार में सभी करते हैं पशुओं में भी त्रिपुद्धि है वो भी कर लेते लेकिन यदा तो इधम पूर्व उत्तर दृष्टान इत्यादि रूप से इस आमलाओं में भेद को आप सिद्ध कर पाते यदा तो पूर्व मालकम आमलकम अन्य विग्र से ज्ञात उत्तर देशोपावर्त मान लो कोई आपको भ्रांति में डालना चाह ये होता ना बच्चों को कर देना ये हाथ पे दिखा दिया आंख बंद करो दूसरे हाथ में ले कर दिया ना मैंने और बच्चा ही तो बड़ा कमाल कर दिया गायब कर दिया इधर से किसी उत्तर देश वाले से पूर्व में डाल दे पूर्व देश वाले उत्तर में रख दिया तब क्या होगा तब तो आप पहचान पाओगे जो आंख बंद करने से पहले या अन्यत्र व्यग्रह होने से पूर्व में जिसको मैं जिस देश में ये था अब भी वही वही है या उल्टा कर दिया गया है आप पहचान पाओगे आप तभी पहचान पाए तो वहां कोई लक्षण फिर करनी पड़ेगी ना एक लाल पेंट लगा तो काला कर दो तब दो हम लोग इधर उधर करें तो कहेंगे अब लाल वाला इधर तो इधर आ गया अब वहां कोई रंग नहीं कुछ नहीं इसे पहले कह चुके हैं लक्षण भी समान हो चुका है जाति भी समान है और देश भी समान कर दिया जा रहा है नहीं समान नहीं है लेकिन समान किया जाए उल्टा करके तब क्या होगा तब आप पहचान पाओगे क्या आपकी बस की बात नहीं है और विवेक विशिष्ट जो योगी है वही समझ सकता है पूर्व क्षण में पूर्व देश में येद्छिन्न आवला था तब विशेषण से विशिष्ट अब नहीं रह गया उस सूक्ष्म विशेषण को भी समझ करके पार्थक्यता को समझने की क्षमता विवेक ज्ञान वाला योगी में होता है अब एक समय जब आ गया तो सत्तर और पुरुष का जो सम्मिलन हो रखा है अध्यास हो रखा है जो इसको भी वो अलग करके देख पाएगा यदा तो पूर्वम आमलकम, कम पूर्व देशावच्छिन्न पुरुषिन्न जो आवला थी उसको अन्य विग्रह से क्या तू उसको जानने वाला क्या है अब उसका मन अन्य चला गया है उस समय आपने क्या किया बदमाशी करी उठाया उस इधर से उधर कर दिया उत्तर देश उपावर्त्य और जो उत्तर देश में था उसको पूर्व देश में रख दिया गया तथा तुल्य देश पूर्वम एतद उत्तर एतदी पूर्व एतद, एतद उत्तरम इति प्रविभाग अनुपपत्ति ही यही पूर्व वाला है यही उत्तर वाला है इस प्रकार विभाग को आप नहीं जान पाएंगे पहचान नहीं सकेंगे असंिग्धे नत्व ज्ञान अनुभवित हम आर्यपत्ति भी हो वो भी कैसा होना चाहिए असंधि धेन तो तो ज्ञान अनुभवित ऐसा असंिग्ध तत्व तो तो ज्ञान नहीं हो पाता बल्कि संदिग्ध ही रहेगा उधर देख रही तो बदल तो नहीं दिया इसने मन में आ जाए संशय तो हो गया ना तो आएगा ही जब इसीलिए बैठे हैं इधर को कोई कर देगा तो पता तो चलेगा दुकाने बड़े होते हैं खिलाड़ी जब जाते हैं ना दुकानदार को ठगते हैं। दुकानदार ठगने के लिए बैठा है ही लेकिन आप भी कम नहीं होते कभी कभी है ना वो से पूछिनल दिखाओ डुप्लीकेट दिखाओ और उसे दोनों दिखाई फिर वो माला लाओ इधर से ओरिजिनल डुप्लीकेट उल्टा कर दिया आपने हाँ ये डुप्लीकेट हम देंगे लेके चल दिया आपने हैं ना <laughs> ऐसे ही गुरु लोग हैं दुकानदार को एकदम ठग देते हैं लेकिन सोनार को ठगना मुश्किल है वो पहचान लेता तुमने उल्टा कर दिया नकली सोना और असली सोना और उसके आंख में विशेषता है पहचान लेता वहां नहीं चलेगी तो कहने का मतलब ऐसी स्थिति में हम लोग वास्तव में उसकी पृथक को निश्चयात्मक तो ज्ञान नहीं कर पाते इसलिए कहते हैं इसलिए ही यह बात कही गई है। कौन सा तथा प्रतिपत्ति ही मान विवेक ज्ञान प्रतिपत्ति ही जहाँ जाति लक्षण देश काल सर्वाभेद हो जाएगा तब भी उन वस्तुओं में पार्थक्यता पूर्वक ग्रहण करने की क्षमता विवेक ज्ञान ही होता है कथम कैसे होगा वो इसलिए कि पूर्वामृत साक्षण देश उत्तराक्षण भेदात भिन्ना कि जो योगी ने एक बार नजर में किसी चीज को देखा वह उसी समय ग्रहण केवल आंवले को नहीं देखा उसे आंवले जिस देशावच्छिन्न ने जिस क्षण आवच्छिन्न ने उसको भी ग्रहण किया और दूसरे आंवले को देखा उसका भी ता देश क्षण तो तो सहत सही ही उस वस्तु को ग्रहण कर देश अथवा विशेषण विचार हो गया वो उसकी दृष्टि में पड़ जाती है आप इधर का उधर कर दो उधर का इधर कर दो तो उसकी दृष्टि में योगी को विवेक ज्ञान के सामर्थ्य के कारण से क्योंकि क्षण और से क्रम से सेम कर रखा है यह क्षणाव तो चिन्ह जो थी उसको उत्तर क्षण इधर आया ना अभी और एक एक क्षण वाला वहां चला गया वो अगला क्षण आवचिन्न हो गया है तो कालकृत भेद क्षणकृत भेदवान हो गया और इसलिए देश वैपरीता का भी भान उसको हो जाएगा अत्य वस्तु का भेद को वो ग्रहण कर पाता है इतनी सूक्ष्मता का भेद जो ग्रहण कर सकता है तो वह इस आध्यात् सत्य और अनुत का जो मिथुन भाव है उसको पृथक करके देख सकता है इसलिए तो दृश्य थे सूक्ष्म तो तो कैसे होगा तो सूक्ष्म बुद्धि कैसी हो जाएगी बुद्धि सूक्ष्मता का प्राप्त कैसे करेगी तो उसी के लिए प्रक्रिया होता है क्षण विवेक ज्ञानम भवती कथा बने पूर्व आमल सदेश पहले आंवले के साथ संबद्ध जो क्षणिक परिणाम युक्त जो देश और पिछले आवले में के साथ संबद्ध क्षण परिणाम विशिष्ट जो देश दोनों भिन्न है स्वदेश क्षण अनुभव भिन्न और उल्टा जब किया तो क्या कर दिया पूर्व में जैसा अनुभव था उसमें विपरीत अनुभव वाला हो जाए तेज चेतनी तेज आमल स्वदेश स्व याद पूर्वानुभव था उस अनुभव से भिन्न अन्य देश क्षण अनुभव वो अन्य देश और अन्य क्षणानुभव हो गया है यही तो उनके वेद का और एक और तत्क्रम का अनुभव कौन कर सकता है जो क्षण तत्क्रम में संयम का अभ्यास किया है अर्थात जैसे धारणा ध्यान समाधि त्रीनों का एक साथ लगा करके क्षण क्षण क्रम में जो समाधि लगा सकता है वही इस चीज को प्राप्त कर सकता है ये तो स्थूल दृष्टान्त आंवले वगैरह का मामला ये तो स्थूल दृष्टांत स्थूल दृष्टांत से आप समझिए वह परमाणुओं की गति को समझ पाएगा उनका भी पूर्वोत्तर क्षण का भे देश भेद आदि को ग्रहण कर सक्षम हो जाता है तो आपने मर्जी से वो संयोग कर पाए जो तो भूत ही उत्तर उत्तर भूमि वाला है ना पहले भूत जय आया फिर इंद्र आया उसके बाद रहा है आते उन परमाणुओं को देख करके किसको किसके साथ छोड़ के क्या बनाना है वह ईश्वर की सृष्टि के अनुरूप जान करके वैसे वस्तुओं को बना देता है एक क्षमता उसको प्राप्त होता की स्थूल दृष्टान समझे स्थूल वस्तुओं को ही पहचाने का ऐसी बात नहीं इसे कहते न दृष्टान्त परमाणु तुल्य जाति लक्षण देश पूर्व परमाणु देश सहक्षण साक्षात कारणाज उत्तर से परमाणु देशानुपत्त हो तो देशान उत्तर से तो देशानु भिन्न ईश्वरस्य योगिनो थी दो ही व्यक्ति संसार में है जितारूक्ष्मों का वस्तुओं का परस्पर भेद करता हुआ अपने इच्छा के अनुसार कामना के अनुसार संकल्प के अनुसार जोड़ तोड़ करके काम कर सकता है वह एक है ईश्वर दूसरा है के ईश्वर से योगि अन्य प्रत्युवती ईश्वर के अंदर और योगी के अंदर ही ऐसे परमाणुओं का भी भेद का ज्ञान हो जाता है तुल्य जात लक्षण वेद से परमाणु हो पूर्व पर परमाणु पूर्व परमाणु देश साक्षण साक्षात्ना पूर्व परमाणु के देश सहगत क्षणिक परिणाम के साक्षात्कार होने से उत्तर से परमाणु हो उत्तर देशावचिन परमाणु में उत्तर देशाचिन परमाणु में भी तब क्षण का साक्षात्कार से अनुपत देश अनुपत उत्तर से तब तो देशानुभव भिन्न वो समान नहीं है ना कि देश भेद हो गया क्षण समान होने पर देशभेद होता है कहीं क्षण भेद हो गया तो देश समान होने पर कोई आपत्ति नहीं एक ही देश में पूर्व क्षण उत्तर क्षण अलग अलग ग्रहण हो सकता है इसलिए पर, पर परमाणुओ में देश का अनुपति नहीं है वो भिन्न देशस्थ है अत वह समान क्षण में भी भिन्न देशों को लेकर के परमाणु का भेद को ग्रहण कर लेगा और समान देश विद्यमान भी भिन्न क्षण में से अवचन को भी वह ग्रहण कर सकता है अनुभवो भिन्नः क्यों तदेश तो अनुभव वस्तु भिन्न भिन्न हो गया ऐसे भेदों को तो हो एक दोनों का भेद को ईश्वर अथ योगी के द्वारा ही इनका अन्यत्व प्रत्यक्ष प्रत्येक अर्दित्व का प्रत्यक्ष किया जा सकता है यद्यपि इन्होंने तो ऐसे कहा दिया लेकिन वैशेषिक लोगों का कहना है न्यायिकों को भी कुछ लोगों ने स्वीकार किया उत्तरवर्ती लोग कि विशेष नामक पदार्थ मानते दो परमाणुओं का भेदक विशेष और आप क्या मान रहे व्यवस्था दे दिया देश जाति लक्षण देश देश के प्रकार भी बोधित हो गया जाति लक्षण देश इन तीन ही को भेदक मानते हो ये तो सीधिया नहीं वो कद नहीं विशेष भेदक है नित्य देवृत्य विशेषात् और विशेष नामक पदार्थिक है जो कि उसका स्वभाव है इतरवर्तन करना एक दूसरे को अलग करना एक परमाणु को दूसरे परमाणु से एक आत्मा को दूसरी आत्मा से देश काल दिग्विजय व्यापक है ना उन व्यापकों का भी परस्पर भेदक विशेष नामक पदार्थ मानते हैं उसका खंडन करेंगे उठा रहे अपरे तु वर्णय अंत्या विशेषाह ते अन्यता प्रतिम इति जो लोग कहते हैं ये अंत्याहा लक्षण है विशेष अक्षण अंत्याहा क्या है वो विशेष नामक है जो वे ही वास्तव में अन्यता मेरे भेद प्रत्येक जनक होते हैं काम कहते हैं वह विशेष नाम का जो अंत्य वस्तु है जो व्यावर्तक है वह विभू है अविभू है बताओ वो है यदि विभू है तो एक कहना पड़ेगा अनंत नहीं होगी और इसलिए विभू नहीं मानते वो अनेक मानना पड़ता है जब अनेक मान लोगे वो देशों तक ही जाएगा इसलिए देश और से व्यवस्था हो सकती है तो विशेष का अधिक पदार्थ माने के अपेक्षा खत्म हो गया कितनी युक्ति निकाले तत्रा भी देश लक्षण भेदो उस विशेष में भी आपको देशकृत वेद और लक्षणकृत वेद मानना पड़ेगा विभु कहना पड़ जाएगा और जो होंगे इसलिए विश्व में जो अंत्यत्व अनंतत्व विशिष्ट अंत्यत्व रूपा जो विशेष उन्होंने जो माना है इसीलिए मान जब मान लिए हो तो आप उसको देश कृत मानना पड़ेगा आप देशकृत विशेष में भेद और विशेष कर परमाणु में भेद गौरव कल्पना करने की जरूरत नहीं इसे है इसे कहते हैं तथा देश रक्षण वेदो मूर्ति वेदो व्यवधि वेदो जाति वेद चार प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं विशेषण उपदार तो मानने की जरूरत नहीं है क्योंकि विशेष में भी भेद ने इस, इस मानना पड़ जाएगा ना एक विशेष से दूसरे विशेष में भेद किया है विशेषों का परस तक है क्या कुछ हो? वो नहीं मानेंगे वो बात अलग वो नहीं माने नहीं मानूंगा कहने से नहीं होता ना वो लक्षण रूपहान ही यदि उसमें भी तक कुछ जाति आदि मानने लगोगे फिर तो विशेष का स्वरूप ही खत्म हो जाएगा इसीलिए हम विशेष विशेषत्व जाति व्यावर्तक जाति एक विशेष दूसरे विशेषत्व की साम्यता और विषमता लाने के लिए विशेषत्व नाम का कोई जाति हम नहीं मानते उनका मूल आधार रूप तब इसलिए कहते स्वरूप हानि का भय से यदि आप ऐसे कहते हो फिर आपको हाँ परस्पर जो जलीय परमाणु और पार्थिव परमाणु के बीच में जो रहने वाला विशेष है, है और पार्थिव परमाणु और वायवीय परमाणु के बीच में रहने जो विशेष है, है? और वायु और तेजस्वी परमाण में बीच में रहने जो विशेष है उन विशेषों के अंतर क्या है एक है क्या ऐसा हो नहीं सकता जल और पृथ्वी का बीच में रहने वाला पृथ्वी और अग्नि का बीच में रहने वाला अग्नि और वायु का बीच में रहने वाला वायु और जल का बीच में रहने वाला तो विशेष में अंतर माननी पड़ेगी एक जैसा नहीं हो सकता वह अंतर मानने के लिए आपको देश को मानना पड़ेगा अथवा लक्षण में भेद माननी पड़ेगी अथवा मूर्ति में भेद मानना पड़ेगा उसका स्थूल रूपता में भेद माननी पड़ेगी अथवा उसके व्यवधि आकार में भेद मानना पड़ेगा मूर्ति मने शरीर मूर्ति मने शरीर व्यवधि मने आकार आकार में कोई भेद माननी पड़ेगी अथवा जाति में भेद मानना तथापि देश भेदो लक्षण भेदो मूर्ति भेद विभदि वेद जाति वेदश्चा अन्युषा क्षणभेदस्तो योगी बुद्धिगम इसलिए आप इन पांचों से मान लो क्योंकि आप क्षणभेद तो मान मानी नहीं पाओगे क्योंकि वो आपका बस की बात है नहीं वो तो योगी की बस की बात तो योगी बुद्धिगम्य है न्यायिक बुद्धिगम नहीं है वैशेषिक बुद्धिगम नहीं है कहते इसलिए क्षण वेदस्तो योगी बुद्धिगमे अतव उक्तम इसे वार्षगण्य आचार्य लिखते हैं मूर्ति व्यवधि जाति भेदा भावात नास्ति मूल पृथत्व्य वार्ष गण्य आचार्य इसलिए लिखे हैं मूर्ति व्यवधि जाति भेदा भावात जाति भेद नहीं है इसलिए नास्तिक मूल पृथत्म मूल कारण होता जो प्रधान है सतरज तम गुण साम्य अवस्था में इनमें से एक भी हेतु न होने से उधर भेद नहीं होता मूल कारण कौन है मूल प्रकृति प्रधान जिसको कहते हैं उस प्रधान में किसी भी प्रकार का भेद नहीं है नास्ति मूले प्रत मीनि मूल प्रतमूल मूल प्रकृत प्रधानम नास्ती कथम हेतु दिया मूर्ति भेदा भावात विभदी भेदा भावात जाति भेद्य वहां कोई कोई शरीर उत्पन्न नहीं हुआ हमें महत्व नहीं पैदा होगा महत्व के बाद सब होगा ना तब तो शरीर आएगा आकार होंगे जाति होगा सब बाद में ही होने वाली वस्तु तो है इसे तो ये सब निमित्त कार्यों में ही होता है मूल कारण बोलता प्रधान में संभव नहीं ऐसे कहते उन्होंने क्या बातचीत कर दिया भेदक सूक्ष्म तत्वों में ये तीन प्रमुख भेदक कौन, कौन, शरीर मूर्ति व्यवधि मान आकार अथवा जाति ये तीन ही मुख्य भेदकों में से है। और इन भेदों में ही जाति और लक्षण भी विशेषण रूप विशिष्ट होकर व्यवहार हो जाता है इसलिए उनको पृथक स्वतंत्र भेदक नहीं माना जाएगा ये वार्षिक आचार्य ने इस प्रकार से भेदक इन तीन में सिद्ध करता हुआ अन्य कार्यो के लिए अन्य भेदक होते हैं ये कारण में विदक कभी नहीं होते हैं यह कथन करते हुए अन्य जो विशेष आदि पदार्थों का खंडन कर दिया है ज्ञान का विषय क्या है ये ताजात्म्य ध्यान आदि को प्राप्त किया पदार्थों को भी पृथक पर देखने की क्षमता अनुभव करने की क्षमता होता है अतएव विवेक ज्ञान का नेको नाम है क्या क्या नाम है उसके काम के हिसाब से उसका नाम भी रख दिया गया तारकम सर्व विषय सर्वथा विषय अक्रम चीटी विवेकम इस विवेकज ज्ञान का चार नाम है एक है तारक इसको कहते हैं ये तारक ज्ञान क्यों क्योंकि यह अन्य प्रमाणों से जन नहीं है सब प्रतिभा उत्पन्न सब प्रतिभा से उत्पन्न होने वाली चीज है आपके अंतग्रण जैसे शुद्ध होते जाता है अत्यंत शुद्ध अंत में स्वयं में प्रकट होने वाला है अतय तारक हो गया अन्य ज्ञान जब बाकी जितने भी ज्ञान में होते हैं वो हमें अन्य प्रमाणाधीन होकर हो इस आप जब ये पढ़ रहे हो योग सूत्र और व्यास के वाक्यों के अधीन होकर जान रहे हैं कहीं ब्रह्म सूत्र के अधीन होकर पढ़ जान रहे हो उपनिषदों के अधीन होकर जान रहे हैं आप ठीक है श्रद्धा विशेष है आपका उस वास्तव में आस्था है उस पदार्थों में आस्था रहेगी उसके आधार पर चलोगे तो अंतर शुद्धि होने पर अंत में जो ज्ञान होता है वो इन सगल शब्द निरपेक्ष होता है सगल प्रमाण निरपेक्ष होता है स्व प्रतिभाष उत्पन्न ज्ञान वही वास्तव में स्वरूप का ज्ञान होगा वो आपको संसार से तारने वाला होने से उस ज्ञान का नाम तारकम जिसलिए वह तारक अतएव वह सर्व विषय सर्व विषय सर्व विषय ना से क्योंकि आत्मा का कोई है क्या अधिष्ठान का अविषय कुछ भी नहीं होता ये सर्व अधिष्ठाने अतव जो है उसी के भाषा से भाषित हो रहे हैं तो उसका जो ज्ञान होगा वो ऐसा ज्ञान है जो सकल अध्यस्त पदार्थों को प्रकाशित करने वाला प्रकाश आप तक सब प्रतिभूत उत्पन्न ज्ञान तारक ज्ञान ही सर्व विषय ज्ञान हो जाता है इतना नहीं सर्व विषयी का ज्ञान करता है ऐसे बात नहीं सर्वथा विषय उन विषयों का सर्व प्रकार से उसको ज्ञान होता है सर्वथा विषयम अर्थात अतीत अनागता प्रत्युत्पन्न वर्तमान सर्व विषय ज्ञानम भवती हर प्रकार को जानता है इसलिए ना भगवान का लक्षण में ही सब आया ना गति और आगति को जानता है तुम्हारे जन्म मरण को जानता है सब सबको जानता है वो सर्वथा सर्व प्रकार सर्व प्रकार पहले सर्व विषयम में और उस विषयों को भी सर्व प्रकारे जान लेना है अतएव अक्रम छम ज्ञान भी है एक क्षणपारूणम क्रम की अपेक्षा नहीं आपको जानने के लिए क्रम की अपेक्षा है अब बहुत लोग यहाँ बैठे हैं जो सीधा यहाँ जिसने लघु भी नहीं पढ़ा होगा है ना उनको क्या समझ में आता होगा कितनी समझ में आती होगी बातें आप लोगों को क्रम से पढ़ना अपेक्षित है पहले लघु पढ़ना पड़ेगा फिर तरसंग्रह फिर अर्थसंग्रह फिर थोड़ा न्याय और आगे बढ़ो फिर विमांसा थोड़ा आगे बढ़ो फिर की पढ़ो योग पढ़ो फिर वेदांत पढ़ो तो ठीक ठीक पकड़ में आ पाए और सीधे वेदांत में छलांग मारोगे तो हम ब्रह्माष्ट नहीं होगा अहम वो ब्रह्माष्टी करके पकड़ लो सब गड़बड़ हो जाए यही हो रहा है अहम एवं ब्रह्माष्टमी सर्व अन्य सर्वे मूर्ख सर्वम ब्रह्म को नहीं पकड़ रहा क्रम में ना अपेक्षित है यहाँ नहीं तो शास्त्र पकड़ में नहीं आता है हम लोगों को कोई भी जिसे ज्ञान करना है तो क्रम अपेक्षित है और क्रम थोड़ा इधर उधर हो जाए तो सारा काम खराब हो जाता है आप चलते भी है देखिए बड़ा हिसाब से चलते और थोड़ा दिमाग इधर उधर हुआ तो ठोकर खाके गिर जाओ क्रम अपेक्षित है खाने में क्रम अपेक्षित है ना सही सही <laughs> नहीं तो कहीं कहीं, कहीं हाथ चला जाए तो क्या होगा मुंह में डालो सब में डाल दोगे सब में क्रम अपेक्षित हम लोगों के लिए और वहां पर कोई क्रम की अपेक्षा नहीं पादो पानी पा दो था कोई क्रम की अपेक्षा नहीं हाथ पर की जरूरत है किसकी जरूरत नहीं है तीसरे अक्रम चम विवेक जंग ज्ञानम एक क्षण आप एक क्षण उपार उकर पुरुत्र क्षण में उपार उकर के ज्ञान होता है ना वैसे वहां नहीं है एक काला वचन सब कुछ हो जाता भाष्यकार देखे तारक मिधि सब प्रतिभा देखो सब प्रतिभा उत्पन्न है वो अरे किसी उपदेश के उपदेश सुनकर भी उत्पन्न नहीं है वो प्रतिभा को जगा दो तो काम हो गया कोई ना शास्त्र की जरूरत है ना कोई गुरु की जरूरत है जो भी शास्त्र और गुरु है वो बोलेंगे वो सब आपके ही द्वारा निकल रहा है वो आपसे अलग है ही नहीं सब ज्ञान से भिन्न कुछ भी नहीं हो सकता असव प्रतिभा को जागृत करने के लिए ही ये सब योगाभ्यास करना चाहे किसी भी प्रक्रिया को अपनाइए जिस योग सूत्र में जो चार प्रकार के अधिकारियों के लिए बताई गई चार प्रकार विभिन्न साधनों में से कोई भी साधन मार्ग को अपनाइएगा तो अवश्य अंत में स्व ज्ञान ही उत्पन्न होता है और स्व प्रतिभा ज्ञान उत्पन्न होने के लिए जरूरी नहीं है बूढ़े होंगे तभी उत्पन्न होगा कोई जरूरी अनेक जन्मों का अभ्यास व कभी भी किसी को भी सब प्रतिभा उत्पन्न हो सकता है और एक बार हो जाने के बाद में कोई भी शास्त्र कहीं से भी कुछ पढ़ो पढ़ाओ सारी चीजें स्वतही निकलता है भगवान ने गीता के शुरू में क्या बोला उसमें वो गीता कैसे निकली है या स्वयं पद्मनावश्य मुखस पदमाजता वो बोले नहीं समझ करके अकल लगा करके भगवान नहीं बोल रहे हैं यदि अकल लगा के बोलते तो शायद गलतियां कर देते वहां भी जहां अकल लगी वहां गलती होती है अब बेअकल करोगे तो गलतियां और ज्यादा हो जाते अकल ना बेअकल बे दोनों से रही धोना पड़ता है स्वयं मुख्य सोचा वो स्वयं ही स्वतः जिस प्रकार से बछड़ा को देखते ही माँ गाय के ठन से दूध बहेगा योग्य अधिकारी शिष्य को देखते स्व ही गुरु का मुख से और योगी का मुख से स्व प्राथमिक ज्ञान निस्त होता है कई तो बार होता है उठपटांग लोग बैठे हैं उठपटांग प्रश्न पूछते हैं तो बोलने वाले का मुंह और बंद हो जाता है इच्छा ही नहीं होती उसको बोलने क्या बोलना है कोई पकड़ता ही नहीं सब ऊपर गंजे खोपड़े के ऊपर से निकल रहा है पानी उल्टा घड़ा है तो गुरु की कृपा का बहना या ज्ञान का स्व प्रात ज्ञान का निस्सरण उसी प्रकार के गोक्षीवत है यह स्व प्राति ज्ञान की विशेषता है इसे कहते हैं वो कैसा ज्ञान है वो अनौपदेशम उपदेशों के द्वारा जन्य संग्रहित ज्ञान नहीं जो उपदेशों संग्रहित ज्ञान होता है उसके लिए आप प्रवचन देने का पहले भी चार घंटा तैयारी करनी पड़ेगी लगे रहो भाई क्या चौपाई बोलना है क्या भजन गानी है कब क्या करना है सब प्रोग्राम बनाना पड़ता है मेंटली प्रोग्राम फिट करना पड़ता है फिर वो जाके बोलेगा अब यदि बीच कोई पूछेगा तो फिर हाल खराब हो जाएगी तो जवाब तैयार तो क्या करेगा उसने तो प्रोग्रामिंग कर रखा है ना समस्या उसको हो जाता फिर कहीं उन लोगों का नियम होता कोई न पूछे बस हम बोल रहे हैं तुम सुनो और जाओ वो समस्या है वहां पर औपदेश ज्ञान में समस्या जरूर है अनुभूत ज्ञान में कोई समस्या नहीं इसलिए अनौपदेशंचित अविषी उस योगी के प्रति कोई वस्तु ऐसा नहीं संसार में जो उसका अविषय होता हो सब कुछ उसका विषय हो जाता है विषय होता इतना ही नहीं सर्वता विषय अर्थात अतीत अनागत प्रत्युत्न्नम सर्व पर ही जानती अतीत चाहत चर्तमान कहो सभी को चाहे क्रम से हो चाहे अक्रम से हो पर्याय से हो अप्याय से हो जानता है वो जानता है अक्रमित अर्थ ये क्षणपारूढ़ गृह एक काला वच्छे देना कालावच्छेद सभी को सब प्रकार से ग्रहण कर लेते ये उसकी विशेषता है एक विवेकज्ञान परिपूर्ण ज्ञान यह विवेक ज्ञान ही परिपूर्ण ज्ञान अशैव जो पूर्व में कहा गया योग प्रदीप ज्ञान अशैव अंशो योग प्रदीप प्रज्ञा से जन जो ज्ञान है वहां से लेकर के यहां तक का जो, जो बताया वहां तक पूरे के पूरे इसी के अंतर्गत है, इसी का अंश रूपा है मधुमती भूमि उपादायवदस्य पर इति। मधुमति भूमि रितंबरा प्रज्ञा की भूमि को कहते हैं मधुमति भूमि वहां से लेकर के परिसमाप्ति पर्यंत शब्द तो प्रांत भूमि वाले जो बताया गया था और सारे के सारे चीजों इसी के अंश के समान अंश विभिन्न अंशों का स्वरूप है उत्तर उत्तर आधिक्यता इतना ही है कोई भी इनमें से परिपूर्ण नहीं है एकमात्र विवेक ज्ञान है जो परिपूर्ण ज्ञान जो योग प्रति प्रज्ञा संयुक्त योग है या उस अपर प्रसंख्यान शब्द में विचार हुआ अपर संख्यान? परम प्रसंख्यान दो शब्दी प्रयोग हुआ है अपर प्रसंख्यान की विवेक ख्याति भी संप्रज्ञात के अंतर्गत आता है वह भी विवेक ख्याति विवेक ज्ञान अलग चीज है बार बार मैं बोल रहा हूं विवेक ज्ञान अलग है विवेक ज्ञान अलग है दोनों अलग चीजें हैं जो विवेक ख्याति है वो विम्न कोटि का है अपर प्रसंख्यान के अंतर्गत विद्यमान है परम प्रसंख्या वह है जो यह परिपूर्ण ज्ञान प्रसंज्ञान द्वारा होता क्या है और इसमें क्या हो रहा है दोनों में अंतर क्या है प्रसंज्ञान ज्ञान जितनी भी होते चाहे अपर हो चाहे पर हो इनके द्वारा क्लेश दग्ध बीज भाव को प्राप्त ये भाषा इनकी बार बार पहले हो चुका है जो क्लेश होते हैं दग्ध बीज भाव को प्राप्त हुए हैं विलय नहीं हुआ भूना हुआ चना है कहा कि हजम नहीं हुआ है न दोनों में अंतर है चना तो है और दूसरा भुना हुआ चना है और खाके हजम कर गया चना किन वाला केवल चना फिर उग सकता है लगा दो खेती में तो पौधा हो जाएगा लेकिन भुनावा चना से पौधा नहीं अभी वो सत्ता वाला है अब खा लो उसको स्वाह हो गया हजम हो गया अब नहीं है वो पल्ल हो गया विनाश को प्राप्त ये जो विवेक ज्ञान से क्या है चित का भी ना ये बुद्धिशत्व था वह भी लय हो गया ये अंतर है दोनों प्रसंख्यान केवल क्लेशों का दज विभाग प्राप्ति करा देता है ये जो परम प्रसंख्यान जिसको कहते हैं विवेक ज्ञान जिसको कहते हैं ये चित्त को भी प्रलीन कर देता है ये अंतर है अधि रितंबर प्रज्ञान का न्यूनतम अवधि से लेकर के ले कर मधुभूमिकाते हैं अपर संख्या है अपर प्रसंख्या अंत में परसंज्ञान विवेक ज्ञान है जिससे वास्तव में कैवल होता है इसलिए इस विवेकज ज्ञान का असली फल बता रहे अभी अगले में सूत्र में प्राप्त विवेक ज्ञान से अप्राप्त विवा सतपुरुष हो शुद्ध साम्य कवल नहीं, नहीं यह भी ना सोचिए कि विवेक ज्ञान ही एकमात्र रास्ता है मोक्ष देने का ऐसा नहीं योग सूत्रकार के सिद्धांत में एकदर्श विवेक ज्ञान जो प्रक्रिया बताई गई है यहाँ पर अभ्यष्ठान योग की प्रक्रिया इसी से प्राप्त हो है ऐसी बात नहीं है क्रिया योग प्रक्रिया से प्राप्त होकर तो अत्यंत विक वाले के थे ना व्यक्तित्व वाले के क्रिया योग आया था उससे पहले एकाग्र वाले के लिए बताया उससे पहले निरुद्ध वालों के लिए बताया तो निरुद्ध चित्त वालों की भी मोक्ष होता है एकाग्र चित्त वाले को उनके अपने साधना लेकर के यहां तक पहुंचे भी हो सकता है और विद्युत चित्त वालों के लिए बताया गया क्रियावादी hmm. को लेकर के भी हो सकता है या अत्यंत चित्त वाले जो अष्टांग योग की प्रक्रिया चल रहे हैं इनको भी हो है इसलिए क्या कहते हैं प्राप्त वेग ज्ञान अथवा अप्राप्त वे गजन सिवा कैवल्य का कारण विवेक ज्ञान नहीं है वह साधन जरूर है इन असलियत में कैवल्यो कब होता है जब इन दोनों की शुद्ध साम्यता आता है कौन से सप्त पुरुष यो शुद्ध साम्य वह सत्य और पुरुष की शुद्ध साम्यता और में क्या है अभी मल है यादृश पुरुष की शुद्धि है तारे से शुद्धि जब तो चित्त में भी जाए आ में ना जाए बुद्धि में ना हो जाए शुद्धि की साम्यता जब तक ना हो तब तक भोग है और वह शुद्धि साम्यता चाहे प्राप्त विवेक ज्ञान की प्राप्ति द्वारा स्थापित कर लो चाहे अन्य साधनों से स्थापित कर लीजिए लेकिन शुद्धि साम्यता मुख्य हेतु है, तो है और उस शुद्ध साम्यता का कारण विवेक ज्ञान हो सकता है क्रिया योग हो सकता है ज्ञा समाधिक प्रक्रिया हो सकती है किसी प्रक्रिया से हो सकती है अनेक साधन हैं शुद्ध साम्यता के और शुद्ध साम्यता से ही कैवल्यवल्य का अभिभुत पूर्व कारण कौन बनता है शुद्ध साम्यता जिसे कहते हैं सत्य पुरुष यो शुद्ध साम्य कैवल्यम इस सूत्र का विचार फिर करेंगे